गीता तत्व चिंतन सद विवेचन जगत का स्वरूप इस शंका के उत्तर में यह कहा जाता है कि यह तर्क ठीक है यह ठीक है कि यदि असत की प्रतीति पहले से न हो तो उसका भ्रम नहीं हो सकता पुत्र या खरगोश के सिंग होता ही नहीं इसलिए उसका भ्रम भी कभी किसी को नहीं होता भ्रम हुआ इसका मतलब है कि उसकी प्रतीति है यह जगत वंध्यापुत्र या खरगोश के सिंह के समान असत नहीं है आचार्य शंकर मुंडकोपनिषद पर अपने भाष्य में जगत का स्वरूप बताते हुए लिखते हैं कदली गर्भ वद सारान माया मरिचूदक गंधर्व नगराकार स्वप्न जल बुद्बुद्ध फेन समान प्रतिक्षण ध्वंसान वह केले के भीतरी भाग के समान सारहीन है माया मृगजल और गंधर्व नगर के समान भ्रमपूर्ण है तथा स्वप्न जल बुद्धबुद बुद और फेन के सदस्य क्षण क्षण में नष्ट होने वाला है जिस अर्थ में स्वप्न मृगजल या जल के बुलबुले का भाव नहीं है उसी अर्थ में असत का भी भाव नहीं है पिछले जन्म में हमारे मन पर इस असत यानी अनित्य सत्य के संस्कार पड़े इसलिए इस जन्म में हमें इस असत्य जगत की प्रतीति हुई और इसी कारण रज्जु में सर्प के भासने के समान ब्रह्म में असत का भास होता है प्रश्न उठता है कि पिछले जन्म में असत की प्रतीति कैसे हुई उत्तर है कि उससे भी पिछले जन्म में असत जगत के संस्कार मन पर पड़े थे इसलिए इस तर्क को और पीछे खींचकर ले जाएं तो यह प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर सबसे प्रथम इस असत की प्रतीति का प्रारंभ कब से हुआ इसका उत्तर वेदांत देता है अनादिकाल से क्यों हुआ माया के कारण वह माया क्या है उस ब्रह्म की उस एकमात्र सदवस्तु की अनिर्वचनीय शक्ति है यदि माया को अनादि मानो तो उसका अंत भी नहीं है और यदि माया अनादि के साथ साथ अनंत भी है तो फिर वह भी सदवस्तु हुई नहीं माया अनादि भले ही है पर वह अनंत नहीं है उसका अंत होता है इसलिए वह सदवस्तु नहीं हो सकती उसका अंत कब होता है उस समय जब उस ब्रह्म को उस परम मूल कारण को उस एकमात्र सद्वस्तु को जान लिया जाता है जिसके संबंध में श्रुति भगवती कहती है सदैव सौम्य एकमेवा द्वितीयम हे सौम्य सर्वप्रथम वह एक और अद्वितीय सद्वस्तु ही विद्यमान थी उसका ज्ञान कैसे होता है ध्यान योग के अनुगमन द्वारा